श्री राम श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जनाना पिचय गंगाधर गंगाधर गंगोपाध्याय जीवत्ल थर्टी नईन एट्टी सिक्सटी फोर् दिनाक सात दो सौ दिनांक दिनाक गंगाधर जन्म कलिकाता अहिरीटोलां पिता श्रीमंद गंगोपाध्याय गंगाधर पर जीवने स्वामी नामना अखंड श्रीरामकृष्णस विदरामकृष्णस त्याग शिष्य से अतम प्रा सप्तसुतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे बाग बाजारे दीनाथबसुह स प्रथमतया श्रीरामकृष्णसंदर्शन साल्यबंधु हरिनाथ आसी अय हरिनाथ परलें श्रीरामकृष्णस स्वामीनंद नाम परचिता इतपरम त्रैशीतराष्टाद्रृष्टवर्षे अथवा चतुतराष्टादशवर्षे दक्षिणेश्वरे स श्रीरामकृष्णस्पर्शम अवाप स्वामीना अखंडानंदन विरचिशु ग्रंथेशुते हिमाल तथा स्मृति कथा द्वयम द्लेखा लेखन लेखनशली सजीवा तेजोमयी सबलला चवनिशतमें ख्रीटवर्षे रामकृष्णस सहाध्यक्षेण तत से चत दस दधकोनशतमें ख्रीट वर्षे अक्षत अध्यक्षतया गुरुभारं जीवन जीवनस्य अंतिम दिनम यवत तत्पे आसीन आसी गंगाप्रसाद गंगा प्रसदाम गंगा उत्तरपाड़ा कोमरपुर ग्रा गादस जन्म पिता नाम नीलाम्बरस पिता सह आयुर्वेद शास्त्राध्ययन कर उन पंचा कालीन या ऊनपंचाशदीन द्वादशतम गंगाब्बे कलिकता कुमारटूलिस्थले चिकित्सारंभम तत, तत कालीन भारतीय बहु विशिष्ट जन्मेश जनसु श्रीनाम कृष्णदेव अभी तस् चिकित्साधीन आसी अतः भाय पंचा कृत्वा पंचाश्वर्षाध कालम आयुर्ेदचिकित आयुर्ेदचिकित्धाराया प्रवर्तन करतवा अष्टाशद्रृष्ट वर्षे दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण सथमतः साक्षाकर्त सक्षिणेशन काल से प्रथमावस्थाया राणीरासमणी जामा मथुर्मोदये आह्वानत अभो चिकिकित्स गृह चिकित्शास्त्रशमीयानी श्री प्रभो अलौकिलक्षण उपशम विफल सन् भ्रात दुर्गाप्रसाद से मता मता व्याधि जोगज व्याधिदी स्म अनेस्ले गाद श्री प्रभो रक्तमातीस रोग से चिकित्सा तक्रे तथा गंगाप्रसद गृह अ्री प्रभो शुभागमनमूत भावनी काले प्रभो यदा कठिनक पीड़िता सन कलिताबराम वशुगृह चिकित्सा अवतिषते स्म तदा भक्ता प्रचेषया पुनः गंगा प्रसद श्री प्रभो चिकित्सा किंतु गंगा प्रसद अभी चिकित्सक सह पर्यालोचना ज्ञात अशकद ये रोग अं दुराग्य दुरूपशमनीय गंगाम अवती वृंदावन सेमीपे वर्षाण नामक स्थने तपस्या कुरी अतुच्चकोटिधि आसी साधारण जीराधाया सहचरिया ललितावतारे अमित चुष्ट्याद्रीष्टवर्षे वृंदावनेभुणा सह प्रथ साक्षात्कार जाता है अत्री श्री, श्री प्रभु श्रीराधाइव महाभ प्रेक्ष्य तम दुलाली संभाषते स्म श्री प्रभुगंगा मेव्या यत्न च मुग्ध सन बने किन्तु न संपन्नम। माता वृंदावनेकटा किंतु अततःताद गणुमातामोहिनीश्वास योगींद्रमोहिनीश्वासख्या इति नामना परिचि आसी श्रीरामकृष्ण्य कृपाधनिया पिता प्रसन्नकुमी भक्त बलराम बसो गृह दशीतुतराष्टादशतमें ख्रीटवर्षे सातमतः श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवती कन्या गडु इत गडु अभीयते स्म श्रीशारदादेव सहचरी से था असाम साधि का योगेन्द्रमाता मातु जयाती अभिहिता। अत्र अतः श्री श्री अपी सेवां श्री प्रभो अंचि सेवा श्रीमा पंचतप्रतासम अग्रहण करतवती योगेन्द्रमाता अत्युच्चकोटिधि आसी असत् स अभूत योगेन्द्रमा तप्चरिया बहूं निदर्शना सी वृद्धवयसी अभी तस्या जपध्याने प्रबलाग आसत तूक्ष्मे तथा अंतर्दृष्टे प्रमाण प्रदर्शनाथम इव श्री श्रीमाता प्राया तैया दीक्षाथिना मंत्राद विषय पर्यालोचय स्म दीनदुखीजना प्रति तस् अतिण्यम आसीत जयराम बाटी प्रभृति मातु मातुः जनगणसेवादिषु अपि सा यथासाध्यम् अर्थव्ययं कृतवती श्री प्रभो समीपे तस्या अभूत। तस्याः भगवत्प्रसङ्गादिश्रवणसौभाग्यम् अभूत् अतः श्रीरामकृष्णस्य जीवनचरितनिर्णा निर्माणसमये सा स्वामिने शारदानन्दपादाय प्रभुत सहाय प्रादा स्त्रीभक्त सहरामकृष्ण से आलाप व्यवहारादेहास तस्मतीशक्तिबल अविकृतया संरक्षि अभूत प्रयोजनस्थले अक्षरश पुनरु्जीव अभूत गणेशो विधव मधुर मथुर्मोदयां व्यवहाराजीव ते व्य शीक कर्म निमित्तम आगत्य दक्षिणेशरे श्री गिरिधारी हा। गरन हाटायाह हा। निमितला गिरीधारीद इत्यस्य वैष्णव साधुना मठ सेडुज महाप्रभुदर्शनाथ श्री प्रभु एक मठम आयाय गिरीश गिरीश्चंद्रघोष अत्रभवान बंग अत भावसम प्रधानतः महाकट्यकार नट की चिद्द किंतु श्रीरामकृष्णी मध्य स एकनिष्ठक् विश्वास से एक विग्रह तथा श्री प्रभो अहेतुकृपया अूर्वदर्शन कलिकता बाग बाजार निवासी गिरीश्चंद्रघोषो बाल्यावस्थायाताूत स्वेच्छाचार प्रथमतः पाठशालां तदनतर गौरमोहनाद्यालय तथा हेयार विद्यालय अध्ययन दिवष्टुतरादश्ठवर्षे पायीपाड़ा विद्यालत एंट्रांसरीक्षायां अवतीर्ण बाल्यलतः पुराणरामण महाभारहाग्रंथन सह पठना पठनातीय सभ्यता संस्कृति प्रति त गहना अंतर संजाता परिवर्तनी काले गुणेन स्वीयाध्यवसा निष्ठागुन प्रख्या नट नाट्यकार च प्रसिद्धिम अवाप तथा महाकवि उपाधि सामर्जित स सा देश प्रेमकमाज संस्कार आसी वंगीयनाट्याोलन सेरोध गिरीशंद्रो वंगीयनाटक एकस्य नूतन नूतनदिगन्तरस्य दिगन्तस्य उन्मोचनं चकार समग्रे जीवने प्रायः अशीतिसङ्ख्यकानि पौराणिकैतिहासिकसामाजिकनाट्यकानि रचयामास एतेषु उल्लेखार्ण उल्लेखार्हाणि चैतन्यलीला प्रफुल्ल बिल्ल्वमङ्गलप्रफुल्लदक्षयज्ञपाण्डवेर अज्ञातवासः पाण्डवगौरवजनान् सिराजुदौला इदी गिरीश्चंद्रोदीननाथ वसुगृह श्रीरामकृष्ण प्रथमतः साक्षात्तवा प्रथमतः सकतूहलवशा सा तम द्रष्टुम आगत कशन विपथगामी जन साधुजन संस्पर्शा कथम पवित्रो भवती गिरीश्चंद्र त्वल उदाहणो अत्यधिकस्ने अशेषा सुमधर तस्य क्ले, क्लेदाक्त अभिमुख प्रश्रय तले क्लेदीवन रामकृष्ण तस्में भैरव इत्याम् अवतार तर ज्वलतश्वास आसी तथा सीवा मुक् धरा अवतीर्ण अभूत तथ्य प्रचारयास श्रीरामकृष्ण अवदत् यद गिरीश्चर पंचानक पंच, पंच चतुर्थ मित्वास श्रीरामकृष्ण तद रचिता चैतन्यलीलानाटक दृष्टि भावाभीष्ट अभूत तथा चैतन्य श्रीचैतन्यचरिताभिनेत्रोदि आशीर्वाद दद्द्हाय गिरीश्चर अन्यानी कतिचन नाटका अवलोकित जीवनस्य अंतिम अतिम पर्व सर्वदा श्री प्रभो गुणकीर्तन कौती स्म तदीय व्यक्ति अयस्काशेन अभिभूता स्म गिरीश्वीस जीवनचरितावबोधा यहां श्रीरामकृष्ण उपेक्षि नक्य श्रीरामकृष्णस अपारकुवबोधा गिरीशीवनचरतावबोधन तथा अपरह्य